यदि एक चित्त अन्य चित्त से ग्रहण होगा तो बुद्धि बुद्धि बुद्धिबुद्धि कृहेत बुद्धि की बुद्धि भी कौन ग्रहण करेगा यदि अन्य से ग्रहण करेंगे या सात अति प्रसंग अनावस्था अनावस्था दोष ही अस्मृतिशंकर बुद्धिबुद्धि अनुभवा, अनुभाव अनुभवास्वत स्मृत प्राप्ति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 ना कुछ न कुछ कहते जाते हैं ते तो भौक्तृस्वरूप यु न्याय न संगंते फिर भोक्ता कौन होगा पुरुष नहीं आत्मा कोई तो भोक्ता कौन होगा भोक्ता स्वरूप जहाँ कहाँ कल्पना करते हुए न्यायन न संगंते न्याय संगत नहीं होते हैं टीका में मां भूत दृश्य स्वसंवेदनम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 नहीं तो चित्त नष्ट हो गया दूसरा आ गया और क्या आ गया तो रास्ता में चलते चलते भूल जाएगा मैं कौन हूँ कहाँ जाना है अपने नाम ही भूल जाएगा पिता माता को भूल जाएगा किंतु तो संस्कार उसी प्रकार संस्कार का गमन तो नहीं होगा पूर्व चित्त में जैसे संस्कार होते ऐसे संस्कार उत्तर चित्त कार्य चित्त में उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार चित्त क्षण उत्तर चित्त क्षण चित्त उत्तर क्षण चित्त को चित्त क्षण कह देते हैं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 तो दंड उसके पास रहने मात्र से आपको दंडी ऐसा निश्चय हो जाएगा नहीं होगा दंड तो उसके पास है किंतु आपके द्वारा अग्रहित अज्ञात है अग्रीत जो दंड है दंडी पुरुष के पास अग्रहीत है दंड दंड है किंतु आपके द्वारा अग्रहित अज्ञात दंड दंडीनम अवगंतुम ना रहती दंडी को निश्चय नहीं कर सकता है हाँ दंड का ज्ञान हो जाए तो फिर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 ऐसे मानते जाएंगे तो तस्मात अनावस्था अनवस्था, अनवस्था दोष है इसको कहते हैं अनवस्था अनवस्था मूल क्षय करी अनवस्था दोष से मूल ही सिद्ध नहीं होगा ये दोष है विज्ञान वेदना संज्ञा रूप संस्कार स्कंधा ये मानते कल्पना करते हैं बौद्ध रोग विज्ञान स्कंध वेदना स्कंध संज्ञा स्कंध रूप संस्कार पंचस्कंध विज्ञान स्कंध कहते विज्ञान है विषय का अनुभव घटपटाद रूप का अनुभव होगा उसको कहते विज्ञान स्कंध ये बहुत लोग मानते हैं उसके बाद वेदना है वेदना है दुख दुख अनुभव होता है तो उसको दुख को कहेंगे वेदना स्क आगे है दुख वेदना विज्ञान के बाद वेदना वेदना के बाद संज्ञा संज्ञा है नाम है संज्ञा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 असंस्कार है वासना ये सब पांच प्रकार है कुछ तो ज्ञान विषय अनुभव कुछ तो दुख है वेदना संज्ञा हो गया नाम रूप हो गया अर्थ असंस्कार हो गया वासना ऐसे मिलकर के संक कल्पना करते हैं ये सब ठीक है नहीं ये तो ठीक है और सांख्य योग मत में क्या सिद्ध होगा हो वो आगे कहेंगे टीका में ते तु यत्र तो भक्तृस्वरूप भाष्यमी यवचन कल्पयंत न्याय संग सेचि सत्मात्र परिकल्य सत्जीवकना करते हैं प्राणी अस्ति स एतान अस्व यक निक्षिप्य अन्या प्राणी जीव है से कल्पना करते हैं सत्त मात्र अपरिकल्प्य अस्थि सत्व एक ऐसा है जीव है जो कि पांच स्कंध को जानता है पंचस्क निक्षिप्य पांच स्कंध को जानता है पांच को फिर समझ करके अन्या प्रतिसंध धाति अन्य को भी अन्य का अनुसंधान प्रतिसंधान करता है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 अनुत्पादा प्रशांत गुरुर अंतिके ब्रह्मचर्य चरीचा तुक्त स्कंदा ना महानिर्वेदा स्कंद का महानिर्वेद महानिर्वेद नामक वैराग्य फिर जन्म प्राप्त नहीं हो विराग है ये वैराग्य है महानिर्वेद उनके भाषा में महानिर्वेद वैराग्य है उसके बाद अनुत्पादय पुनः अपनी उत्पत्ति जन्म उसको प्राप्त नहीं करे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 जो भ्रांत होगा वो यथाथ किसी बता सकता है वो तो दूसरे को भ्रांति पैदा करेगा ठीक टीका में सांख्य युगा प्रभाद इनके मत में क्या है सांख्य योग में वास्तव में प्रभाद स्वशब्देन पुरुष में स्वामीन चित्त भुक्ता इति इनके मत में तो सांख्य आदि अन्य सब मत आस्तिक जितने मत है प्रभाद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 सब चेतन पुरुष मानते हैं ते सांख्योद युगादय प्रभाध प्रभाध पुरुष को मानते हैं इसलिए कोई विरोध नहीं है सुगमम अन्यत अन्य जो सरल है फिर शंकाकृत टीका में एतत सद्यादेतस्तु ऐसा माने यदि चित्तम न स्वाभासम ना, ना चित्ता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 न खोलो आत्मा न स्वयं प्रकाश से अपि क्रिया आप तो आत्मा को स्वयं प्रकाश मानते हैं निष्क्रिय मानते हैं उसमें तो कोई क्रिया ही नहीं है स्वयं प्रकाश से अपी काचित क्रिया नास्ती कोई क्रिया है, है नहीं और क्रिया के बिना आत्मा करता तो नहीं हो सकता है न चाहता मंत्र न करता कुछ नहीं करके करता कैसे होगा देवदत्त काष्टम छिन्नति चेता है पाचक है पाठक है कुछ करने पर होगा ना पाचक पाठक कुछ नहीं करके करता नहीं होता है चेता कैसे बनेगा कुठार नहीं पकड़ेगा चेता कैसे होगा कुछ क्रिया करने पर करता होता है कारक क्रियाजनकम तो कारकोत्तम भी एक कारक है क्रिया करनी चाहिए और आत्मा तो निष्क्रिय है क्रिया नहीं करेगा तो करता ही नहीं होगा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 कथम उसका उत्तर देते हैं सूत्रण उत्तर इसी प्रश्न शंका का उत्तर सूत्र के द्वारा देते हैं है चितेर प्रतिसक्रमायाकारापत्तौ सबुद्धि संवेदन चिते चेतन अप्रति संक्रमा प्रति उसमें क्रिया नहीं होती है निष्क्रिय है कहीं जाते जाना आना नहीं चीत सब दिलिंगे जाते नहीं पुरुष जाता नहीं आता नहीं फिर बुद्धि को कैसे जानेगा पुरुष तदाकारापत्तो तदाकार बुद्धिया तदाकार बुद्धियाकार पुरुष हो जाता है बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब होने से बुद्धियाकार पुरुष हो गया जिसमें प्रतिबिंब दिखता है बुद्धि बुद्धि का आकार बुद्धि में कंपन हो तो प्रतिबिंब में कंपन दिखता है तो बुद्धि आकार पुरुष में आ गया तदाकर तो तो सब बुद्धि सब बुद्धि संवेदन सवेदन ज्ञान बुद्धि का संबंध पुरुष में दिखता है बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध नहीं है किंतु प्रतिबिंब हो गया प्रतिबिंब होने पर बुद्धि का संवेदन होता है निश्चय होता है कि तो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 बुद्धि तदाकारापत्तु बुद्धि में तदाकर सबुदि संवेदन बुद्धे बुद्धि का ज्ञान होता है तदाकारा पत्तु तदाकर कैसे पुरुषाकार बुद्धि में कैसे आएगा चित्ती प्रतिबिंब आधार तया तद्रुपता पत्तु चेतन के प्रतिबिंब का आधार हो गया बुद्धि प्रतिबंब उसमें दिखता है प्रतिम्ब दिखने से तदुरुपतापत्तु सत्या बुद्धि में पुरुषाकार आपत्ति हो जाती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 अवभासेति क्रिया के बिना भी संक्रांतचंद्र प्रतिबिंब संक्रांत चंद्र प्रतिबिंब यस्म जलें जल में चंद्र प्रतिबिंब उत्पन्न हो गया जल शुद्ध है अमल जलम शुद्ध जल अचल चलमिव जलम अचलम चलमिव अचलम चलमी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 असंग होने पर ससंग जैसे दिखाता है ऐसे प्रकाश करते हुए भोग्य को कराता है, को हो जाता है, का भोक्त भाव आपादित तो स्वयं भोग्य हो करके पुरुष को भोक्तृत्व आपादित आपादन करता है चित्त वस्तु तो भोगता नहीं है किंतु चित्त के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 में पहले अपरिणामिन भक्ति शक्ति अप्रति संक्रमाचि पुरुष है अपरिणामिन उसमें कोई परिणाम नहीं होता है है पुरुष अपरिणामी अप्रति संक्रमाच प्रति संक्रमण गमन आदि व्यापार कुछ नहीं होता है नहीं होने पर भी परिणामिन अर्थ प्रति संक्रांत परिणामी है अर्थ विषय उसमें प्रतिसंक्रांत हो गई जैसे भुक्तिशक्ति चित्ती शक्ति लगती है तदवृत्ति में अनुपतती वृत्ति के पीछे हो जाती में चित्त में जैसे वृत्ति हुई वो वृत्ति के अनुसार पुरुष दिखता है क्योंकि चित्त में प्रतिबिंबित है चित्त में जैसे वृत्ति होती है किसी वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब हुआ वृत्ति की उत्पत्ति नास कम्पन होने पर पुरुष में से दिखता है प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृते चैतन्य का संबंध है ही नहीं बुद्धिवृति में प्रतिबिंब से प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपा प्राप्तम चैतन्य उपग्रह स्वरूपम यह बुद्धियाबुद्धि जिस बुद्धि में चैतन्य संबंध प्राप्त हो गया आरोपित तो हो जाता है ऐसे बुद्धिवृत्तिर अनुकारी मात्र अनुकारी बनाया अनुकार्य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 बुद्धि में जैसी वृत्ति होगी ऐसे पुरुष में दिखता है उसको ज्ञान वृत्ति इसे कहते हैं तो बुद्धि वृत्ति अविशिष्ट होने पर ज्ञान वृत्ति को ज्ञान कहते हैं इसमें आगम प्रमाण उदाहरण देते हैं तथा चातालम न, न च विवरम गिरी नेवा अंधकार कुक्ष नोदीना गुहा यश निहित ब्रह्म बुद्धिवृत्तिमशिष्टा कवेदय न पाताल न चीवर गिरी गिरी विवर नंधकार कक्ष नोदीना उदधीना कक्ष यु गुहा निहितं यहाँ शाशत ये जो गुहा है गुहा कोई पाताल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 शाश्वत है शाश्वत टीका में शिव से ब्रह्मण विशुद्धस्वभा से शाश्वत शिव ब्रह्म विशुद्ध स्वभाव चित्तीछायापन्ना मनोवृत्तिमे चेतन प्रतिमिब को प्राप्त होने वाले मनोवृत्ति को ही कहते हैं चित्ति चित्तीछाया आपन्नवा चितेर अवशिषा गुहा विदयते चित्ते से चेतन से अभिशिष्ट गुहा उसको कहते बुद्धि गुहा कहते हैं बुद्धि में उसका प्रतिबिंब हो जाने से वहाँ हे बुद्धि रूप गुहा में पुरुष हे ऐसे कहते हैं तस्मेव गुहाय तद गुह्यम ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में ब्रह्म हे गुह गोपनीय छिप करके प्रतिबिंबित होने से वहाँ उपलब्ध होता है तो वहाँ हे है कहते हैं सर्वव्यापक है। सर्वत्र होने पर भी सर्वत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती है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 तदपन स्वयं प्रकाशम अनावरण अनुपसर्ग प्रद्योतते चरम देहस्य से अरे बुद्धि जब योगाभ्यास करके बुद्धि प्रति निरुद्ध हो जाए मन हो जाए स्वयं प्रकाश पुरुष स्वयं प्रकाश अनावरण आवरण रहित है अनुपसर्ग उपसर्ग को कोई विघ्न प्रतिबंधक रहित है प्रद्योतते प्रकाशमान होता जाता है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 धर्मन विकार है अपरिनतिसु सु अनेक धर्म सुनेक मन पदार्थ समास होने पर बने अपरिणति धर्मा धर्मिच केवला अनिच सम हो जाता है अपरिणति धर्मन प्रथमा तो अपरिनति धर्मा अपरिनति धर्म वाले पुरुष प्रतिपादन किया गया संप्रति लोक प्रत्यक्ष अत्र प्रमाणीति पुरुषतः प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश माने है तभी अत्र प्रमाण इसमें प्रमाण देते लोक प्रत्यक्षम अथ प्रमाण लोक प्रत्यक्षों को ही प्रमाण देते हैं अतचद अभ्युपगम्यते इसलिए इसे मानते अवतद अवश्य अवश्य इसे मानना पड़ता है माना जाता है दृष्टिदृश्योपर चित्त सर्वाथम दृष्टि है पुरुष दृश्य हो गया घटपट दोनों के साथ संपद होता है चित्त दृष्टा से ऊपर तो होता है दृश्य से ऊपर तो होता है मन ऐसा जो चित्त है सर्वाथम सर्वार्थम दृष्टा के लिए दृश्य के लिए सब के लिए चित्त ही है सर्वार्थम सर्वार्थ क्या सर्वे अर्थ यस्म तवा ग्रहिता ग्रहणग्रह्य अर्थ भोग्य जिसमेंह सर्वा चित हो गया सर्वाथ सर्वे अर्थ यस्ते तर्वाथ सब अर्थ है ग्रहीति ग्रहणग्रह्याद भोग्य जिसमेंह चित्तमें हो चित्त हो गया में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 दृष्टिदृश्य उपरत् चित्त दृष्टि उपरत होता है दृश्य से उपर होता है चित्त और सर्वा चित सर्वा सर्वे अर्थ यस्में ग्रह ग्रहिता ग्राह्य, ग्रहण सब चित्तमेहे। अस्ति दो दो दो प्रकार आकार वाले चित्तमें अस्थ्या नीलम अहम संप्र संप्रत्यमी अयम घट ज्ञान अलग है घटम अहम् जानम ये ज्ञान अलग है न एक लोग पहले ज्ञान को कहते घट ज्ञान को कहते हैं व्यवसाय घटम अहम् जानम इस ज्ञान को कहते हैं अनुव्यवसाय ये नीलम अहम् प्रत्येमी नीलम अहम् पश्यामी ये जो ज्ञान होता है ये द्व्याकार हो गया एक नीलम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 तार्किक के लोग को तो कहते हैं अयम घट ज्ञान अलग हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान उसके बाद होगा किंतु प्रभाकर कहता है घट ज्ञान होते ही घट ज्ञान को कहता है स्वयं प्रकाश आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं मानते प्रभाकर में का जड़ मानता है घट ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से घट ज्ञान का तो प्रकाश हो गया और ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा का भी प्रकाश हो जाता है स्वयं प्रकाश ज्ञान आश्चर्य आत्मा का प्रकाश और ज्ञान घट को प्रकाश करता है घट ज्ञान और आत्मा तीनों का प्रकाश होता है अयम घट घटम हम जाना घटम हम जाना मो अनुव्यवसाय ज्ञान न्याय के मत में वो ज्ञान को प्रकाश विषय करेगा आत्मा को भी विषय करेगा हम जाना मी घट ज्ञानवान हम तो हम ज्ञानवान कहे तो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 पुरुष को भी प्रकाश करता है पुरुष का निश्चय कैसे होता है? निश्चाय ओ पूर्णमद पूर्ण मदर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्दा वशिष्यते ओम शांति शांति शांति